संक्षिप्त महाभारत शांति पर्व ज्ञान द्वारा मोक्ष मोक्ष की की की प्राप्ति ध्यान के सहायक योग और सात प्रकार धारणाओं का वर्णन यदि कहते हैं पुत्र मोक्ष प्राप्त करने इच्छा हो तो मनुष्य को ज्ञानवान होना चाहिए जैसे समुद्र की ऊंची नीची लहरों में डूबता उतराता हुआ मनुष्य नाव मिल जाने पर उसके पार हो जाता है उसी प्रकार संसार सागर से पार होने के लिए भी बुद्धिमान पुरुष को ज्ञान रूपी नौका का सहारा लेना चाहिए जो ज्ञानी है वह ज्ञान में नौका की सहायता से अज्ञानियों को भी भव से पार कर देता है ध्यान योग की साधना करने वाले मुनि को चाहिए कि वह हृदय के समाधि दोषों को दूर कर पापों से मुक्त हो योग में सहायता पहुंचाने वाले देश कर्म अनुराग अर्थ उपाय अपाय निश्चय चक्षुष आहार संहार मन और दर्शन इन उपायों का आश्रय जिसे उत्तम ज्ञान मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा हो हो उसे बुद्धि के द्वारा मन और वाणी को जीतना चाहिए मनुष्य या दुखी वह इस प्रकार की साधना से जरा और मृत्यु रूप दुर्गम समुद्र के पार हो जाता है उपरुक्त रूप से योग में प्रवृत्त हुए पुरुष को यदि ब्रह्म ज्ञान की इच्छा हो तो वह वैदिक कर्म फलों की सीमा को भी लांघ जाता है। अक्षर ब्रह्म को प्राप्त करने की अभिलाषा वाले पुरुष धारणाएं सात प्रकार की होती है साधक को मौन होकर यम नियम का पालन करते हुए इनका अभ्यास करना चाहिए दूर और समीप के भेद से सात ही अवान्तर धारणाए भी होती हैं। उन्हें कहते हैं। चंद्र, सूर्य ध्रुवमंडल की धारणा है है। और मध्य, आदि की धारणा इन धारणाओं के द्वारा क्रमशः पृथ्वी जल तेज वायु आकाश अव्यक्त तथा अहंकार के ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है अब योगाभ्यास में प्रवृत्त हुए योगी के कुछ अनुभव बतलाते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 तो वायु का सूक्ष्म और केवल छिद्र रूप मात्र शेष रहता है। उस अवस्था में ब्रह्म भाव को प्राप्त होने की इच्छा रखने वाले योगी का चित्त अत्यंत हो जाता है। उसे अपने स्थल रूप का तनिक भी ध्यान नहीं होता इन सब रूपों चिन्हों के दिखाई देने के पश्चात योगी को जो जो फल प्राप्त होते हैं उन्हें सुनो पार्थिव ऐश्वर्य की सिद्धि हो जाने पर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 जो मन वाणी और कर्म से किसी जीव को कष्ट नहीं पहुंचाता और सब प्राणियों पर समान भाव रखता है वही योगी ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है जो किसी कुछ मिल जाता है उसी पर संतोष करता है जो निर्लोभ निश्चिंत जितेंद्रिय और पूर्ण काम है सब प्राणियों पर समान दृष्टि रखता है मिट्टी के ढेले पत्थर और स्वर्ण को एक साथ समझता है जिसके दृष्टि में प्रिय और अप्रिय का भेद नहीं है जो धीर है निंदा और स्थिति का जिसके चित्त में कोई प्रभाव नहीं पड़ता जो कामनाओं की इच्छा न रखकर देवता के साथ व्रत का पालन करता है तथा किसी भी जीव की हिंसा नहीं करता, ऐसा ज्ञानवान योगी ही संसार से मुक्त होता है योगी के जिस उपाय से मुक्ति होती है उसे बतलाता हूँ सुनो योग से जिन ऐश्वर्यों अथवा सिद्धियों की प्राप्ति होती है